करती थी लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर पांच गांव में एक सर्जन होता था यह 1860 तक की कहानी है भारत की भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे और हर पांच गाँव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे और सर्जरी गंभीर से गंभीर जैसे किसी का कान कट गया जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना नाक को जोड़ देना किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया सड़ गया जल गया उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतार ट्रांसप्लांट कर देना जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी हर पांच गांव के बीच में एक सर्जन था इस देश में हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़ कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगा कर पट्टी बांध देंगे और बीस पच्चीस दिन से लेकर तीन महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी और आप एक्सरे करा लो तो हड्डी का इंच से इंच मिला लो इतनी बेहतरीन जुड़ाई हड्डी की वो करते हैं। उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है अल्ट्रासाउंड का कोई सिस्टम नहीं है एमआरआई की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन हाथों में ऐसी कला है हाथों में इतना हुनर है कि पकड़ के बिठा दिया तो हड्डी का वही हिस्सा वहां बैठेगा जहां पर उसको जुड़ना है वो एमबीबीएस नहीं है वो एम नहीं है वो बी नहीं है वो बीएचएमएस नहीं है लेकिन भगवान का दिया हुआ हुनर और पुरखों से सीखी हुई कला इतनी जबरदस्त उनके हाथों में है कि हाथों से हड्डियां जोड़ते हैं। भारत के इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि हर गांव में जो वैद्य होता था ऐसे ही लगभग हर दो गांव में चिकित्सा के काम गाँव में हो जाया करते थे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गाँव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की माँ गायनोकॉलोजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में दक्षिण में उत्तर में पूरब में पश्चिम में कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकॉलोजिस्ट नहीं करा सकता उस काम स्त्री रोग जो होते हैं ना, उनको भी तकलीफ आ जाती है ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए और सब घर में बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था बेंजामिन करके एक डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूतों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर वो ये कि किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क होती है इस देश में तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था सर्जनों का काम कैसे चलता था उनका भी तो जीवन होता है रोजी रोटी उनकी भी होती है तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे गांव के सब लोग मिलकर हार का घर चलाते थे मैने वैद्यों को चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी जो भी उनके घर आता था कुछ ना कुछ लेके आता था और हमारे देश में तो कहा गया है चिकित्सक के घर जाओ गुरु के घर जाओ और बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना कुछ ना कुछ लेके जाना अब चिकित्सकों के घर इतने लोग आते होंगे तो कुछ ना कुछ लेके आते होंगे तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही और उसका कारण यह था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव गांव में होती रही इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था